कह पाएंगे तो हाँ रूप में विशेषता प्रकार प्रकारता कहा रहेगी पर्वत प्रकार का वो तो मतलब विशेष्य मतलब ठीक है वच्छिन्न प्रकार का प्रकार का विशेषता विशिष्टता व्याप्ति कभी विशेष नहीं होता है न पर्वत में हेतु हेतु में व्याप्ति प्रकार प्रकार सामान्य सामान्य लक्षण लक्षण प्रथम है का तत्शाली ज्ञान ये परामर्श हुआ अभी अनुमिति और परामर्श ये दोनों को विशेष करके कहेंगे और प्रकारता विशेषता को एक मान करके मन का संयोग संबंध अवच्छि वनिन्न विधेयता अतिविन्न अवच्छिन्न कार्यम प्रति पन्नी वच्चि प्रकार का निरूपित प्राप्ति प्रकार का निरूपित भूमत्वचन प्रकार निरूपित पर्वतत्व ये हो गया निर्णय निर्णय तत्व परामर्श ये होगा तत्काली हाँ तत्शाली तो ज्ञानम कारणम अनुमित तो अवच्छिन्नम कार्यो प्रति ये ज्ञान हो जाएगा कारणम। ये हो गया जब हम विशेषता और प्रकारता को एक मान लिए अगर ये दोनों को भिन्नो मान करके कहेंगे तो कैसा कहेंगे तो शुरू से पर्वतत्व व्याचिंद प्रकारचि कारण निर्णय उद्देश्यता संयोग संबंध अवच्छिन्न वहच्छिन्न विधेयता कवचिन्न कार्य वर्निविन्न प्रकार व्या प्रकार का निरूपिता विशेषत्व अवच्छिन्न भूमत्व अवच्छिन्न पर निरूपिता परवतत्व अवच्छिन्न विशेषता तत्शाली निर्णय परामर्श निर्णय कारण प्रकार के हो जाए पंक्ति रटने से एक तो संस्कार होता है पहला बात है दूसरा बात है कि हम समझते है कि कि हैं कि वास्तविक यहाँ क्या होता है समझ हमारे अंदर में दृढ़ होता है प्रिय रटना भी आवश्यक है आगे व्याप्ति अभी वहां कहा कि व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञान परामर्श इसमें घटक तो इन्हें व्याप्ति आया अभी व्याप्ति के लिए कहते हैं पढ़िए आगे यात्रा यत्र यत्र धूमस तत्र तत्र अग्नि ये उसका स्वरूप कथन कर दिया जो नियम है नियम कैसा है उस दिखा दिया और साहचर्य यही हो गया नियम साहचर्य नियम था साहचर्य एवं नियम यही नियम है सहचर्स भाव इतना साहचर्य तद एवं नियम उसी को व्याप्ति कहा जाएगा यत्र, यत्र यत्र इसी प्रकार दो बार कहा गया तो यत्र पद दीक्षा वसात दो बार कह दिया हैं भिक्षा के लिए तो दीक्षा अर्थ में दु करने के लिए क्या सूत्र है नित्य दिप्स यु नित्य नित्य शब्द का अर्थ वहां है अभिक्षण आभीक्षण और भिक्षा ये दोनों अर्थ में उसका ऊपर दिया अभिक्णी नित्य विक्स यु तो अभिक्षण तो अर्थ में और दीक्षा अर्थ में दुतित्व हो जाएगा यत्र त्र यत्रो कहा है तो ये बिप्सा के लिए यत्र पद दिप्सा बसात यत्र पद से बिप्सा यत्र पदे बिप्सा बसात धूमाधिकरण धूम का अधिकरण में क्योंकि आप यत्र यत्र धूम कहते हैं यत्र ये अधिकरण को कहता है अर्थात धूमाधिकरण यावती धूमाधिकरण यावती क्योंकि आप यत्र यत्र कह हैं दिक्सा कह दिए अर्थात जितने सारे धूम अधिकरण धुमाधिकरणे तो यावती अर्थात यावत धुमाधिकरणम तत्र इस प्रकार के अर्थ हो जाएगा। तो तत्र किम कहते हैं बन्धिमत्व लाभार्थ अर्थात सर्वत्र धुमाधिकरण में बंधीमत्व रहेगा बंधीमत्व शब्द का क्या अर्थ हो जाएगा बंधी बंधी बंधिमान का धर्म अर्थात बन्ही तो सर्वत्र धुमाधिकरण में बंधी रहेगा तो जहाँ जहाँ धूमवत्व वहाँ वहाँ बन्मत्व लाभार्थ या, यावत पद महीना अभी विप्सा के चलते आपको यावत धूमाधिकरण प्राप्त हुआ तो यावत पद का महिमा के द्वारा महीना बन्हेर धूम व्यापक एक आर छुट गया बन्हेर धूम व्यापक लबधम बन्हेर धूम व्यापक सष्टी हटाने से बन्ही धूम व्यापक ये कैसे मिल जाएगा कहते हैं यावत पद का महिमा यही है क्योंकि यावती धूमा अधिकरण बनि तो जितने सारे धूम अधिकरण है सर्वत्र बनी यही अर्थात तो बनी धूम का व्यापक हुआ इतनी लब्धम दीक्षा पद से ये प्राप्त हुआ का अधिकरण जहाँ भी धूम मिलेगा मानस हो गोष्ठ हो चतर हो पर्वत हो जहाँ भी तदेव स्पष्टी ये जो साहचर्य नियम यहां यत्र यत्र से प्राप्त हुआ इसी को आगे स्पष्ट करके कह कर देते हैं साहचर्य नियम व्याप्ति इसका अर्थ हो गया नियत साहचर्य साहचर्य नियम का अर्थ हो गया नियत सहचरियम नियत का अर्थ उसका व्याप्ति कहेंगे नियत क्या है, है? कहते हैं नियतत्व व्यापकत्व अभी नियतत्व व्यापकत्व तो हटाने से नियत व्यापक नियत साहचर्य अभी नियत का जगह में क्या लिखेंगे व्यापक अर्थात व्यापक का साहचर्य इस प्रकार हो जाएगा तो व्यापक का साहचर्य यही हो गया नियम व्यापक साहचरियम साहचर्यम नाम सामानाधिकरण तो अभी नियत साहचर्य नियत का अर्थ हो गया व्यापक व्यापक साह चर्य अभी साहचर्य का अर्थ हो गया सामान अधिकरणियम तो, तो फिर इसका क्या अर्थ हो गया व्यापक सामान अधिकरण यही हो गया तो व्यापक समान अधिकरणियम ये कहाँ रहेगा जा करके धूम में रहेगा तो इसी को आगे कहते हैं धूम नियत बन ही अधिकरण्यम धूम दिया है ना अच्छा धूम निष्ठ बन्नी सामान अधिकरण्यम व्याप्ति तो धूम निष्ठ धूम में रहेगा नियत का सामान अधिकरण नियत हो गया व्यापक तो यहाँ विशेष करके दिखा दिया अब हेतु निष्ठ साध्य अथवा व्याप्य निष्ठ व्यापक समान अधिकरण्य ये हो गया सामान्य लक्षण अब यहाँ विशेष लक्षण कह देते हैं धूम निष्ठ बन्हीं सामान विशेष लक्षण हो गया इसी को व्याप्ति कहा जाएगा ये व्याप्ति अभी बंधी धूमनिष्ठ बन्ही सामान अधिकरण नियम ये कहाँ रहेगा धूम में धूमनिष्ठ बन्नी सामान अधिकरण नियम दोनों में आएगा किन्तु जब धूमनिष्ठ कहेंगे ये व्याप्ति होगा बन्हीनिष्ठ धूम सामान अधिकरण भी है किन्तु वो व्याप्ति नहीं है धूमनिष्ठ जो बन्ही सामान अधिकरण है ये ही व्याप्ति सिद्धांत लक्षण अर्थात सिद्धांति का ये लक्षण है कि व्याप्य निष्ठ व्यापक समानधिकरण ये सिद्धांतिका उसी को ही कहा था कि प्रतियोगी असमानधिकरण अथ आगे क्या था हेतु समानधिकरण यो अभाव और वो अभाव आगे उसका प्रतियोगिता अनवच्छेदक प्रतियोगिता अनवच्छेदकम यह तो साध्यता अवच्छेदकम ये जो अभाव है अभाव का प्रतियोगिता का अनवच्छेदकम यह तो साध्यता अवच्छेदकम एक अभाव मिलना चाहिए जो की प्रतियोगिता समानाधिकरण अधिकरण नहीं होना चाहिए और हेतु का समानाधिकरण होना चाहिए वो अभाव ऐसा क्यों देते हैं इसका अर्थ है कि अगर वो अभाव हेतु समानाधिकरण नहीं होगा अभी हेतु पर्वतम है बन्नी अभाव ह्रद में हो सकता है हो okay? गया? आपको यो अभाव बनी अभाव ह्रद में है वो अभाव का प्रतियोगिता अवच्छेद का धर्म कौन होगा जो ह्रद में बन्नी अभाव है वो अभाव यो अभाव कहकर के हम वो बन्ही अभाव कर लेंगे वो अभाव का प्रतियोगिता अवच्छेद धर्म कौन होगा हो गया तो वो आपका साध्यता अवच्छेद नहीं हो रहा है नहीं होने से लक्षण घटेगा नहीं बंधुत्व आपका प्रतियोगिता का अवच्छेद ही हो गया जहाँ प्रतियोगिता का अवच्छेद हो जाता है अर्थात वो वहां नहीं है अभाव माना जाएगा तो इसलिए कहते हैं कि अभाव हेतु का समानाधिकरण होना चाहिए अभी आप अन्यत्र दिखा दिए तो अन्यत्र दिखाने से तो साध्यता अवच्छेद ही आपका प्रतियोगिता अवच्छेद बन जाएगा साध्यता अवच्छेद बंधित्व और वो प्रतियोगिता अवच्छेद को बन जाएगा क्योंकि बननी ह्रदय में नहीं है तो इसलिए कहते हैं कि अभाव हेतु का समानाधिकरण होना चाहिए तो तब हेतु का समानाधिकरण अगर कहेंगे अभाव फिर साध्य अभाव को आप नहीं ले मतलब साध्य अभाव मिलेगा नहीं अन्य कोई अभाव लेंगे तब उसका प्रतियोगिता अनवच्छेद को हो जाएगा साध्यता अवच्छेद अन्य कोई अभाव होगा क्योंकि साध्य का अभाव तो मिलेगा नहीं ऐसा जो साध्यता अवच्छेद हुआ आगे हेतु निष्ठ तत्समधिकरण कहा न हेतु निष्ठ तद अवच्छिन्न सामनाधिकरण्य हेतु निष्ठ तद अव छिन्न तद पद से साध्यता अवच्छेद का साध्यता अवचेदक अवच्छिन्न कौन हो गया साध्य हेतु निष्ठ तद अवच्छिन्न अर्थात साध्य तद साध्य हेतु निष्ठ साध्य सामनाधिकरण्यम ये सिद्धांत व्याप्ति हेतु साध्य सामनाधिकरण्यम ये सिद्धांत व्याप्ति उसके लिए बाकी सब विशेषण जोड़ गया तो हेतु निष्ठ साध्य सामान अधिकरण अर्थात यत्र हेतु तत्र तो तो साध्य ऐसा आएगा ये अन्य व्याप्ति ना व्यति व्याप्ति सिद्धांति अन्य व्याप्ति को दिखाता है अत्र बन्हेर धूम व्यापक बन्हे ही धूम का व्यापक है तो धूम का जो अधिकरण होगा वहाँ यहाँ बनह धूम व्यापकत्व धूम का व्यापकत्वम बनी में रहेगा ये जो बनी में धूम व्यापकत्व रहता है ये क्या चीज है उसको दिखाते हैं उसके लिए आगे पंक्ति दिया धूम समानाधिकरण इसलिए हम वहाँ विचार आरम्भ करते हैं है? बनी धूम का व्यापक है व्यापक धूम में बनी का व्यापक तो रहेगा रहेगा और बन्ही में धूमो का व्यापकत्व रहेगा और आप कहते हैं कि बंधी व्यापक है व्यापक का सामान अधिकरण नियम यही व्याप्ति है व्यापक समान अधिकरण व्याप्ति तो बंधी को आप व्यापक कहते हैं तो बंधी में जो व्यापकत्व है ये क्या चीज है इसको दिखाते हैं बन्ही व्यापक है बनी में व्यापकत्व रहेगा तो बन्ही में ये जो धूमो व्यापकत्व है ये क्या चीज है इसको दिखाते हैं अगर इसमें कोई शंका है नहीं, आगे अभी कहते हैं कि धूम समानाधिकरण अत्यंत अभाव कौन हो सकता है घटा भाव घटो पटो का अभाव <laughs> नहीं तो घटो पटो आगे अभाव शब्द आते आते तो विलंब हो जाते हैं। धूम <laughs> समानाधिकरण कोई भी अभाव हो तो उसका प्रतियोगिता अवच्छेद का कौन से बन सकते हैं घटत्व तो पटत्व तो हो सकते हैं और प्रतियोगिता का अनवच्छेद निश्चित रूप से कौन होगा बंधित्व होगा अन्य कोई भी हो सकता है कि प्रतियोगिता का अवच्छेदक बन अवच्छेदे बंधित्व कभी भी प्रतियोगिता का अवच्छेदक नहीं बनेगा तो धूम समान अधिकरण अत्यंताभाव प्रतियोगिता अनवच्छेद कौन हुआ बंधित्व बंधित्व क्या हुआ पूरा से अत्यंता प्रतिवेश का अत्यंता प्रतियोगिता अनवच्छेद का फिर बोलिए ना अपमत तो तो ता, तो ता, ता, Spaß... ता, ता अनुच्छेद का बोलिए हो गया बंदी तो एक धर्म है तो दे दूम समानाधिकरण अत्यंता भाव प्रतियोगिता अनुवच्छेद धर्म ये धर्म कौन हो गया बनी तो तदवान कौन होगा बनी तो अभी वन ही क्या हो जाएगा शुरू से पहले तद बान आगे आप कहेंगे प्रतियोगिता अनुच्छेद का वही धर्म है अनुच्छेद का धर्मवान कौन होगा बनी क्या होगा बोले धूम समाजाधिकरण अत्यंत प्रतियोगिता का धर्म धूमो धूम धर्म वान ये कौन होगा धूम की बनी आ बोले द्वारा धूम समाज अधिकरण तिल्ता भावा। तिल्ता भावा। और प्रतियोगी का धर्म वन कौन हो गया बनी तभी बनी में क्या धर्म रहेगा बोलिए धूम समाधिकरण अत्यंत अभाव प्रतियोगिता अनवच्छेद तो? आगे धर्म शब्द था वान शब्द था सब गए थे। छोड़िएगा अनुच्छेद कह सकते हैं अनुच्छेद भी कह सकते हैं तो धर्मवान हो गया बन्ही बन्ही में क्या आ जाएगा अब शुरू ऐसी बोले अत्यंत भाव प्रतियोगिता अनवच्छेद धर्मवत्वम ये किसमें आया बन्नी में, में। आप बोलिए भाव प्रतियोगिता धर्मत्वम ये बने में आया ये हो गया व्यापक अत्र बन्ने धूम व्यापकत्व नाम ये हो गया धूम समानिकरण अत्यंता भाव प्रतियोगिता अनुवच्छेद धर्मभत्वम तो यहाँ धूम शब्द से आप किसी भी व्यापक कर लीजिए व्यापक में ये धर्म आएगा धूमो का, का समान धूमो का, दुमो और का अधिकरन। समान अधिकरण तो समान अधिकरण पर्वत कैसे पर्वत अधिकरण है समान अधिकरण होंगे ये दोनों क्या पर्वत में घटा पटाभाव मिलेगा तो धूम समान अधिकरण अत्यंत भाव प्रतियोगिता अवच्छेद का धर्म कौन होगा कटो तो पटो तो होंगे बनी तो अनवच्छेद का धर्म हो जाएगा तो आप कोई भी व्याप ल लीजिए किसी को आप मतलब किसी को व्यापक कहेंगे कहेंगे स्व समान अधिकरण अत्यंत प्रतियोगिता अनवच्छेद धर्म बत्व जिसमें आएगा वो स्व व्यापक होगा स्व व्यापक तो जिसमें भी आएगा स्व व्यापक वो हो जाएगा जिसमें ये चीज आ जाएगा स्व समानाधिकरण अधिकरण अत्यंत प्रतियोगिता अनुवच्छेद धर्मोत्व स्व पद से आप जिसको लीजिए व्यापक तो ये लक्षण जिसमें आ जाएगा वो व्यापक बन जाएगा बन तो, बन मतलब बनी बन बनी में यहाँ धूमर लेने से बनी बन में आएगा तो इसी प्रकार के मतलब कहीं भी व्यापी व्यापक को भाव लेंगे अच्छा इस प्रकार कहेंगे जहां घटो होगा वहां कपाल होगा नहीं तो जहां कपाल होगा वहां घटो होगा इस प्रकार कह सकते हैं जहां कपाल होगा वहां घटो होगा जहां घटो होगा वहां कपाल होगा होगा अच्छा जहां घटो होगा वहां कपाल होगा घटो कहां रहेगा कपाल में रहेगा कपाल कहाँ रहेगा कपाल कहा रहे गा? <laughs> तो इस प्रकार की नहीं होगा तो कहेंगे कपाल और कपाल में नहीं रहेगा तो रहे रहे रहे रहे तभी कार्य कारण संबंध होगा ये सब न्याय है अब <laughs> तो कहेंगे नहीं होगा कहेंगे कैसे नहीं होगा ऐसे हो जाएगा अच्छा मंडुके में सिद्धांति एक नया को खंडन कर रहा था इस प्रकार आगे तथा तो ही धूमाधिकरण पर्वतें पर्वत चतोर महान साधु वर्तमानो यो अभाव घटत्वादी अवच्छि प्रतियोगिता का अभाव धूम का अधिकरण हो गया पर्वत अथवा चतरा चतोरा चौराई जो गांव का चौराही में पहले आग जलाते थे शाम को उसमें महान साधु वर्तमानो यो अभाव तो जहाँ धूम है वहाँ अभाव हो सकता है कौन हो सकता है कहते हैं घटाभाव पटाभाव हो सकते हैं तो वो सब अभाव घटत्वादी अवचिन्न प्रतियोगिता का अभाव होंगे घटत्वादी आदि से पटत्व तो? ये सब हो जाएंगे न तो बंधित्व अवचिन्न प्रतियोगिता का अभाव तो जहां धूमल रहेगा वहां बंधुत्व अवचिन्न प्रतियोगिता का अभाव मिलेगा नहीं मिलेगा रूपत्व अवच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव कहाँ मिलेगा प्रतियोगिता का अभाव मिलेगा तो, अच्छा ए, रक्त घट में रूपत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव मिलेगा रक्त घट इसमें रूपत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव मिलेगा रूपत्व तो अवच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव मिलेगा क्या रूपत्वावचिन्न प्रतियोगिता का अभाव का क्या अर्थ है सकल रूपा सकल रूपा भाव क्यूँकी सकल रूपा भाव लेंगे तभी उसका प्रतियोगी होगा सकल रूप तभी प्रतियोगिता आवच्छेद रूपत्व होगा अगर आप कहेंगे कि रक्त घट वहा आप कह सकते हैं नील रूपत्वावचिन्न तो प्रतियोगिता का अभाव ये कह सकते हैं किन्तु रूपत्वावच्छिन्न तो नहीं कह पाएंगे क्योंकि एक रूप वहाँ है तो जहाँ रूपत्व अवच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव कहेंगे अर्थात तो वहाँ तो कोई भी रूप नहीं है तो वो वायुत्व तो अवच्छि प्रतियोगिता का बंधित्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव कहने से कौन अभाव लेना है बन्य अभाव तो बन्य अभाव अर्थात तो कितने बंधी का अभाव सकल बंधी क्योंकि बंधित्व कहते हैं बंधित्व अवच्छिन्न प्रतियोगिता का अर्थात सकल बनी का अभाव जहाँ धूमो होगा वहाँ सकल वन का अभाव हो जाएगा नहीं, नहीं होगा तो पर्वत में महान से का अभाव हो सकता है हो सकता है किंतु तो सकल बनी का अभाव नहीं होगा जहाँ धूमो है वहाँ सकल बनी का अभाव नहीं होगा इसलिए कहते हैं बंधित्व अवच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव ये तो नहीं मिलेगा प्रतियोगी अभाव कैसे जहा धूमा रहेगा धूमा अधिकरण पंक्ति आरंभ हुआ था तथा ही धूमा अधिकरण पर्वतें तो आदि अवचिन्न प्रतियोगिता का अभाव तो मिल जाएगा न तो बंधित्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव धूम का अधिकरण पर्वत में बंधित्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव नहीं मिलेगा कहा यह अभाव नहीं मिलेगा धूम का अधिकरण पर्वत में वहां घटत्वचिन्न प्रतियोगिता का अभाव मिल सकता है मिल जाएगा किन्तु बंधित्व अवचिन्न प्रतियोगिता का अभाव नहीं मिलेगा बंधित्व अवचिन्न प्रतियोगिता का अभाव कहने से इसका क्या अर्थ है सकल बनी अभाव सकल वनी अभाव नहीं हो पाएगा कोई तद्वनी ए तद्वनी मानसीय पर्वतीय बनी इसका अभाव हो सकता है किन्तु सकल बनी का अभाव नहीं होगा इसलिए बंधिविन्न प्रतियोगिता का अभाव न तो बितावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव कूता पर्वताद सत्व पर्वत में बन्नी है एवं धूमरण पर्वते चतुराद वर्तमान से अधिकरण पर्वत चतोरादि उसमें वर्तमान हो गया घटादि अभाव घटादि अभाव घटादि अभाव धूम अधिकरण में पर्वत में हो सकता है अगर घटादि अभाव हो गया प्रतियोगिता अवच्छेदक क्या होगा घटत्व धूमधिकरण पर्वत चतुरादो वर्तमान से घटादि अभाव प्रतियोगिता अवच्छेदकम और अनवच्छेदकम बनित क्योंकि धुमा अधिकरण में जो अभाव मिलेगा उसका प्रतियोगिता का अवच्छेदक घटत्व हो सकता है किंतु तो कौन नहीं हो सकता है बंधित्व कभी नहीं होगा बन्ह वर्तते प्रतियोगिता अनवच्छेदत्व बनो वर्तते वंधित्व बंधित्व क्या कमा दिया है ना हा ठीक है चलेगा बन्ह वर्तते बन्व अर्थात तद बोल करके लेना पड़ेगा जो बंधित्व प्रतियोगिता अनवच्छेदक धर्म हो गया वनित्व वो बन हो वर्तते धूम व्यापक बन हो वर्तते धूम व्यापक वनी में आएगा प्रतियोगिता अनवच्छेद धर्म होना चाहिए तो वो व्यापक हो जाएगा जो अभाव मिलेगा उस अभाव का प्रतियोगिता अनवच्छेद धर्म जिसमें रहेगा वो व्यापक हो जाएगा अच्छा ये हो गया ना ना फिर दोबारा सोचिए जो शब्द कह रहे हैं का होगी अब शब्द फिर दोबारा सोचिए अभाव का प्रतियोगी उसका अवच्छेद उसका अवच्छेदक कौन होगा घटत प्रतियोगिता तो घट अवच्छेदक होगा गटवाद। घटत किसका अवच्छेद को घटतविता प्रतियोगिता का अवच्छेद यहाँ लेते हैं अच्छा अभी आगे कहते हैं इयम अनव्या सिद्धांत अनुसारेण सिद्धांत के अनुसार ये अन्य व्याप्ति पूर्व पक्ष का ये व्याप्ति नहीं है पूर्व पक्षीय व्याप्ति का लक्षण अलग है पूर्व पक्षीय व्याप्ति क्या है पदकृति में दिया था साध्याभावत अवृत्तित्व दिया है आगे पूर्व पक्षीय व्याप्ति स्तु साध्याभावत अवृत्तित्व ये हो गया पूर्वपक्षीय व्याप्ति साध्य अभाव अवृत्तित्व ये कहते हैं साध्य अभावबद्ध तो इसमें अवृत्तित्व के साथ समाज कैसे कहेंगे वो तो अवृत्तित्व का हो गया अविद्यमान वृत्तित्व तो किंतु साध्या भावबद्ध और अवृतित्व ये दोनों में कैसे कहेंगे साध्या भाववती अवृतित्व तो, साध्याभाव वाला में अवृतित्व औबुणुण। तो अवृतित्व मरता तो वृतित्व से अभाव तो यहाँ अवृत्तित्व में बहुवृति नहीं है वृत्तित्व तो से अभाव साध्य अभाव वाला में वृत्तित्व तो का अभाव वृत्तित्व तो वृत्तित्व किस में रहेगा जो वृत्ति है साध्याभाव वृत्ति अगर हम पर्वतों बंदी मां धुमाते लेंगे अभावबद्ध कौन हो जाएगा हो जाएगा पर्वतो बनीमान धुमात साध्य क्या है बनी साध्यवान कौन है वो तो संदेह महानस पर साध्य अभावान ह्रदय होगा तो साध्य अभावत हो गया ह्रदय साध्य अभावत वृत्तित्व कहीं सिद्ध होना चाहिए साध्य अभावत वृत्तित्व किसमें आएगा मीनादि साध्य अभावत हुआ ह्रद ह्रदय में वृत्ति जिसका होगा तो उसमें आ जाएगा वृत्तित्व तो साध्य अभावत वृत्तित्व मीनादि में आया और साध्य अभावत अवृत्तित्व अर्थात वृत्तित्व से अभाव ये किसमें आएगा साध्य अभावत अवृत्तित्व कि अगर साध्य अभाव तो अवृतित्व बंधी में कहेंगे तो आप कहेंगे रूप अभाव तो अवृत्तित्व रूप है वाला में अवृत्तित्व किस में आना है ये व्याप्ति का लक्षण है ना दो में आना है साध्य अभाव हो तो पहले कहते हैं अ तो फिर अवृतित्व साध्य में कहने कहने तो साध्य अभावत् अवृतित्व ये धूमो में आएगा ये हो गया व्याप्ति का लक्षण तो अभी मूल लक्षण हो गया साध्य तो अभाव अवृतित्व तो अवृत्तित्व का अर्थ कहेंगे वृत्व अभाव साध्य अभावद्ध वृतित्व अभाव इस प्रकार कहेंगे तो साध्य अभावद वृतित्व तो अभाव हम कह देते कि साध्य अभावती वृत्तित्व अभाव इस प्रकार कहते हैं अथवा साध्य अभाव निरूपित वृतित्व अभाव साध्य अभाव वाला जो है उसे निरूपित होगा वृतित्व अभाव तो ये लक्षण का आगे सुधार हो जाएगा साध्य अभावत तो अवृत्तित्व का अर्थ हो जाएगा साध्य अभाव वृत्तित्व तो अभाव अच्छा तो अभी इतना मूल लक्षणों को हम प्रथम सुधार कर दिए साध्य अभावत वृत्तित्व अभाव ये होना चाहिए साध्य अभावत पर्वतो व निमान धूमत साध्य अभावत कौन हुआ हृदय साध्य अभावत निरूपित वृत्तित्व किसमें है मीनादि मीनाद। में साध्य अभावत वृत्तित्व अभाव किसमें आएगा धूम में ये व्यक्ति लक्षण समन्वय हुआ अभी साध अभाव आप ह्रदय को दिखा रहे हैं दिखा रहे हैं तो अभी कहेंगे ये जो साध्य कहते हैं तो महानस्य बन्ही ये ना पर्वत में बन्ही किस संबंध से है आप सिद्ध करना जा रहे हैं स्वयं संबंध से अभी समवाय संबंध से पर्वत में बनी है नहीं।, नहीं है तो समवायन बनि पर्वत में नहीं है तो फिर समवायन बन्ही नहीं है तो फिर क्या प्राप्त होगा बन्ही अभाव समवाय संबंध है न बन्ही अभाव पर्वत में मिलेगा समवाय सम्बन्ध है न बन्ही अभाव इसका क्या अर्थ है जो बन्ही अभाव अभी पर्वत में है कह रहे हैं हम ये बन्ही अभाव समवाय संबंध रहे से रहेगा बन्ही समवाय संबंध से नहीं है हम कहते हैं कि समवाय न बन्ही अभाव इसका अर्थ है कि बन्ही समवाय समय नहीं है तो बन्ही अभाव का बन्ही क्या बनता है प्रतियोगी, प्रतियोगी, प्रतियोगी तो अभी समवाय संबंध प्रतियोगिता का अवच्छेद का संबंध है प्रतियोगी बन्ही प्रतियोगिता बन्ही में प्रतियोगिता का अवच्छेद का संबंध अभी हम क्या दिखा रहे हैं समवाय संबंध से पर्वत में बन्ही होने पर भी अगर हम बन्ही अभाव कहते हैं हमारा तात्पर्य है कि समवाय संबंध है न बनी नहीं है अर्थात है कि समवास प्रतियोगिता का अवच्छेद का संबंध हुआ अभी इस पूर्व पक्ष का ये अभी पूर्व पक्षीय व्याप्ति है पूर्व पक्षीय व्याप्ति का लक्षण दे दिया साध्य अभाव अभावन निरूपित वृत्तित्व अभाव अभी पूर्व पक्षियों को विरोध करेगा सिद्धांत कहेगा आपका ये लक्षण ठीक नहीं है क्यों तो कहते है कि अभी देखिये पर्वत भी बनी वाला हुआ तो पर्वत हो गया साध्य अभावन साध्य अभावन निरूपित धूम में क्या आना चाहिए था अवृत्ती तो वृत्ति अभाव आना चाहिए था अभी पर्वत साध्य अभावन हो गया तो तन तो निरूपित धूमो में क्या आ जाता है वृत्तिव आ जाता है आना चाहिए था क्या वृत्ति अभाव तो अभी वृत्ति अभाव नहीं आया धूमो में तो क्या हुआ लक्षण अतिव्याप्ति हुआ अव्याप्ति हुआ असंभव क्यों हुआ अव्यक्ति लक्षण गया नहीं धूम में लक्षण जाना चाहिए था क्योंकि धूम सदेतु तो है उसमें व्याप्ति का लक्षण जाना चाहिए था किंतु नहीं गया तो क्यों नहीं गया सिद्धांत किया दिखा दिया समवाय संबंध न बनी अभाव दिखा दिया पूर्व पक्ष कहेगा कि हम किस संबंध से बनी को साध्य बनाए हैं संयोग संबंध से तो साध्यता अवच्छेद का संबंध क्या है संयोग संबंध तो पूर्व पक्ष कहता है कि हम संयोग संबंध अवच्छिन्न साध्य इसको सिद्ध कर रहे हैं और आप समवाय संबंध अवच्छिन्न साध्य भाव दिखा रहे हैं ऐसा नहीं होगा तो ऐसे नहीं होगा तो आपका लक्षण उसी प्रकार बनाना पड़ेगा तो अभी कहना पड़ेगा आप जो साध्याभावन निरूपित जो साध्याभाव कहते हैं ये साध्या भाव का जो प्रतियोगिता अवच्छेद को होगा भाव आप दिखा रहे हैं साध्या भाव का प्रतियोगी कौन हो जाएगा साध्य प्रतियोगिता किसमें रहेगा साध्य में ये प्रतियोगिता का अवच्छेद जैसे धर्म होता है ऐसे संबंध भी होता है होता है तो पूर्व पक्ष ये अवच्छेदक संबंध को क्या मानकर के पूर्व पक्ष चल रहा है संयोग संबंध तो ये जो संयोग संबंध अभी ये पूर्व पक्ष का मत में साध्यता अवच्छेद का संबंध ये पूर्व पक्ष का है साध्यता अवच्छेद का संबंध और पूर्व पक्ष अभी कह रहा है कि आप अभी समवाय संबंध को प्रतियोगिता अवच्छेद का संबंध बना दिए समवाय संबंध से बनी नहीं है तो प्रतियोगिता अवच्छेद संबंध सिद्धांति किसको दिखा दिया सिद्धांति समवाय को दिखा दिया तो पूर्व कक्ष कहता है कि ये जो प्रतियोगिता है ये समवाय संबंध से अवच्छिन्न होना नहीं चाहिए जो साध्यता अवच्छेद है संबंध साध्यता अवच्छेद का संबंध जो है उसी से प्रतियोगिता अवच्छिन्न होना चाहिए दोष यहां कौन दिखा रहा है सिद्धांति लक्षण कौन सिद्ध कर रहा है पूर्व पक्ष इसलिए सिद्धांति कह दिया कि देखिए समवाय संबंध प्रतियोगिता ये मिल गया हमको पूर्व पक्ष कह रहा है कि वो नहीं होगा साध्यता अवच्छेद का संबंध से अवच्छिन्न होना चाहिए प्रतियोगिता साध्यता अवच्छेद का संबंध पूर्व पक्ष का मत में क्या है संयोग सिद्धांति को भी साध्यता अवच्छेद संबंध वही मानना पड़ेगा क्योंकि विचार चल रहा है कि संयोग का संबंध ने बनने को सिद्ध करना है। तो इसलिए पूर्व पक्ष अभी लक्षण कहेगा कि ये जो प्रतियोगिता हुआ ये समवाय संबंध से अवच्छिन्न आप नहीं कर पाएंगे हम कहेंगे साध्यता अवच्छेद का संबंध अवच्छिन्न प्रतियोगिता प्रतियोगिता किससे अवच्छिन्न होना चाहिए साध्यता अवच्छेद का संबंध उससे अवच्छिन्न होना चाहिए कौन अवच्छिन्न होगा प्रतियोगिता प्रतियोगिता किसका है हम क्या दिखा रहे हैं सिद्धांत क्या दिखा रहा है पर्वतों में साध्य का अभाव ये जो साध्याभाव दिखा रहा है इसका जो प्रतियोगिता ये प्रतियोगिता का अवच्छेद क्या होना चाहिए अवच्छेद का संबंध तो साध्यता अवच्छेद से अवच्छिन्न होना चाहिए कौन प्रतियोगिता तो हम कहेंगे साध्यता अवच्छेद का संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता ये प्रतियोगिता किसका होना चाहिए वो अभाव का जो साध्याभाव दिखा रहे हैं तो साध्यता अव अवच्छेद का अवच्छिन्न प्रतियोगिता को ऐसे भाव होना चाहिए जो साध्या भाव होना चाहिए उसका प्रतियोगिता आएगा उस प्रतियोगिता का अवच्छेद कौन होना चाहिए संबंध प्रतियोगिता का अवच्छेद का कौन होना चाहिए प्रतियोगिता का अवच्छेद का कौन होना चाहिए तो उतना ही साध्यता अवच्छेद का संबंधावच्छिन्न कौन हुआ प्रतियोगिता ये दोनों में बहुग्री करिए क्या कहेंगे अवच्छेद संबंध अवच्छिन्द प्रतियोगिता को ऐसे प्रतियोगिता को प्रतियोगिता वाला कौन है साध्याभाव है अभी उसका कर्म करेंगे साध्यता अवच्छेद संबंध अवच्छिन्द प्रतियोगिता साध्या भाव जीव के अभाव नहीं साध्या भाव आप बोलिए उसका पूरा साध्याभाव संबंध ना अभी एक है आप जो साध्यता आवश्यकता का संबंध है उसी संबंध से आपको अभाव दिखाना होगा पूर्व पक्ष कह रहा है यहाँ हमारा साध्यता का संबंध संयोग है इसलिए पूर्व पक्ष कह रहा है कि आप यहाँ स्वयोग संबंध से अभाव दिखाइए क्योंकि हम स्वयं संबंध से सिद्ध करने चल रहे हैं आप अन्य संबंध से दिखाने से नहीं होगा साध्यता अवच्छेद का संबंध से ही प्रतियोगिता अवचिन्न होना चाहिए ये अभी लक्षण में जोड़ना पड़ेगा तो साध्यता अवच्छेद का संबंध अवच्छिन्न प्रतियोगिता को साध्या भाव दोबारा बोलिए इसका साध्यता साध्यता का अवच्छेद प्रतियोगिता का ऐसे साध्या भाव वन वैसे साध्या भाव वाला साध्या भाव हमारा मूल लक्षण हुआ था साध्या भाव वन निरूपित वृत्तित्व अभाव अभी हम साध्या भाव तक पहुंच गए आगे साध्या भाव वन निरूपित वृत्तित्व अभाव ये आगे चलेंगे कल हम आप लोगों को एक कागज दे देगा जिसमें ये सब लिखा गया है चित्र भी है इसलिए विशेष आज लिखने का आवश्यक नहीं खाली आज स्मरण करके कल इतने रट करके खाली आना है तो थोड़ा बहुत लिख सकते हैं और कागज दे देगा उसमें आपको स्पष्ट होगा स्पष्ट होगा हम तो जो विचार हो रहे हैं वहा लिखा गया है उसमें तो अभी हो गया साध्या साध्यता अवच्छेद का संबंध अवच्छिन्न प्रतियोगिता को साध्याभावन निरूपित कृतित्व अभाव पूरा इसको बोले साध्यता साध्यता प्रतियोगी अवच्छेद साध्य अभाव अभाव साध्य अभावत निरूपिता अनुपित वृत्तित्व ये हमारा लक्षण होगा आप पूरा बोले प्रतियोगी अवच्छेदिन्ह कौन है ये ऐसा प्रतियोगिता वाला साध्यता औचता संबंध आवश्यन प्रतियोगिता को ऐसे प्रतियोगिता वाला कौन है प्रतियोगिता किसका होता है साथ्य। प्रतियोगिता साध्य का थोड़ी होता है आगे वृत्व अभावित्व अभाव अवृत्तित्व ठीक है अर्थात तो जैसे यहाँ साध्या अभाव कहते हैं ऐसे वहाँ वृतित्व अभाव भी कहेंगे ताकि उसी को आगे फिर ऐसे ही उसका भी संशोधन करना है अभी पूर्व पक्ष ये लक्षण बना दिया अभी ये लक्षण आपका धूमो में घटना चाहिए घटना चाहिए क्योंकि धूम हेतु है अभी देखेंगे साध्यता अवच्छेद संबंधावच्छिन्न प्रतियोगिता का साध्या अभाव ये आप कहते हैं साध्यता आवश्यक का संबंध क्या है पूर्व पक्ष मत में स्वयं संबंध स्वयं संबंध अवच्छिन्न प्रतियोगिता का साध्याभाव कहा मिलेगा हृदय में क्योंकि स्वयं संबंध से वहां साध्य नहीं है स्वयं संबंध से हृदय में साध्य नहीं है तो साध्यता अवच्छेद का संबंध अवच्छिन्न प्रतियोगिता का साध्याभाव मिलता है कहा मिलेगा जल हृदय में तिरूपित वृत्तित्व किसमें मीन आदि में अवती तो अभाव में लक्षण समन्वय हुआ तो पूर्व पक्ष कहता है कि हम जो लक्षण है ये संस्कार किया ये संस्कारित लक्षण हमारा जो सद हेतु है, है उसमें सिद्ध हो रहा है तो ये लक्षण सिद्ध हुआ तो अभी ये पूरा लक्षण मतलब ये आप बोल दीजिए इसका एक बार संबंधि निरोपित्व अभाव यही हो गया व्याप्ति वृत्तिव अभाव ये हेतु में आएगा ये हो गया व्याप्ति अब एक बार को लेते वृत्तित्व अभाव ये हुआ लक्ष्मी ये प्रथम संस्कार हुँ। हुँ। ये हुआ हाँ ये सिद्धांत है ये तो व्यापक में आ जाएगा सिद्धांत का है कि व्यापक सामान अधिकरणीय इतना ही सिद्धांत क्या है और लंबा चौड़ा देखना है तो जो पदक किरणावली में दिया था प्रतियोगी प्रतिगेवा सनाकरण अथ हेतु ये सिद्धांत ओ शंकर